आनंद की खोज अभ्यास जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने चित्त को प्रवृत्तियों को एकाग्र कर योगी बनने को कहा तो अर्जुन ने एक बहुत ही समीचीन प्रश्न किया उसने कहा कि जिस योग का आदेश आपने दिया है उसमें स्थिर रहना है कठिन समझता हूँ मन तो चंचल क्षोभकारी बलवान और दृढ़ है मैं वायु के निग्रह की तरह उसका निग्रह अत्यंत दुष्कर्म समझता हूँ मन की चंचलता और दुर्निग्रहता को स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि फिर भी अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा उसका निग्रह किया जा सकता है अर्जुन उवाच योज योगस्तया प्रोक्त साम्य न मधुसूदन ए तहम न पश्या चंचलत् चंचल हिम मन प्रमाथी बलवदृढ़ तस्हम निग्रह मे वायुरीव सुक श्रीभगवान्वाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चल अभ्यास तो कौंतेय वैराग्ये गृह्य गीता पतंजलि के अनुसार भी विभिन्न प्रकार की चित्त वृत्तियों के निरोध के दो प्रमुख उपाय अभ्यास और वैराग्य है अभ्यासवैराग्याभ्या तर निरोधा इस सूत्र पर भाष्य करते हुए व्यासदेव कहते हैं कि चित्रूपी नदी तो दो दिशाओं में बहती है एक विषयों की दिशा में होकर पाप की ओर और, और दूसरी विवेक की दिशा से होकर कल्याण की ओर वैराग्य द्वारा पाप की ओर चित्त नदी का बहना बंद किया जाता है और अभ्यास के द्वारा उसे कल्याण की ओर प्रवाहित किया जाता है अभ्यास और वैराग्य आध्यात्मिक जीवन के इन दो महा महास्त्रों का विस्तृत अध्ययन करने के पूर्व एक छोटे से किन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है क्या अभ्यास अथवा वैराग्य केवल एक से चित्तवृत्ति अनुरोध नहीं हो सकता क्या दोनों ही आवश्यक है इसका स्पष्ट इस उत्तर है हाँ दोनों ही आवश्यक है वैराग्य के अभाव में एकाग्रता का अभ्यास खतरनाक है एवं इष्टचिंतन रूप एकाग्रता के अभाव में वैराग्य जीवन में निरस्ता एवं शुष्कता को पैदा करता है वैराग्य के अभाव में अभ्यास अंधा है तथा अभ्यास के अभाव में वैराग्य लूला है वैराग्य साधना को दिशा प्रदान करता है और अभ्यास शक्ति प्रदान करता है वैराग्य के अभाव में बलपूर्वक बहिर्गामी भोगाभ्यस्त मन के निरोध से वासनाएँ अचेतन मन में दब जाती हैं तब नाना शारीरिक एवं मानसिक रोगों एवं कुंठाओं का कारण बन सकती है ऐसे में मन को एकाग्र करने में असफल होने पर साधक या तो पूर्ण रूप से निराश होकर साधना ही त्याग देता है या फिर कोई कोई आत्महत्या तक कर डालते हैं यदि सफलता प्राप्त भी होवे और यदि अहंकार शक्ति और भोगालिपता बनी रहे तो यह अशुरत्व का रूप लेकर संसार का कल्याण करेगी बाणासुर रावण हिरण्य आदि इस वैराग्यरहित अभ्यास के उदाहरण हैं। यही कारण है कि सभी आचार्य चित्त शुद्धि पवित्रता एवं वैराग्य के बिना अभ्यास को प्रोत्साहित नहीं करते मात्र वैराग्य एक नकारात्मक सद्गुण है भगवत अनुराग अथवा सत्यानुसंधान रूप प्रयत्न के बिना वह साधक को पलायनवादी एकांगी एवं असंतुलित बना देता है उसके जीवन की शुष्कता एवं संसार के प्रति अस्वाभाविक उदासीनता स्वयं के लिए भार स्वरूप हो जाते हैं यही कारण है कि अभ्यास तथा वैराग्य दोनों ही मोक्ष मार्ग के पथिक के लिए आवश्यक है अभ्यास एक दिन श्री कृष्ण सर्कस देखने गए वहाँ उन्हें दौड़ते घोड़े की पीठ पर पैर से खड़ी मेम का कर्तव्य बहुत अच्छा लगा घोड़ा सर्कस के घेरे में तेजी से बीच बीच में रखे लोहे के तार से बने गोलों के नीचे से दौड़ता है हर बार मेम घोड़े के पीठ पर उछलती है और पुनः एक पैर से ही घोड़े की पीठ पर खड़ी हो जाती है इस खेल को देखने के बाद जब कोई भक्त भगवान में मन लगाने का संसार में रहते हुए भी मुक्ति का उपाय पूछता तो श्री रामकृष्ण सर्कस की मेम का उदाहरण देते हुए कहते कि जिस प्रकार कितने लगन एवं दीर्घकाल के अभ्यास से उस युवती ने दौड़ते घोड़े पर एक पैर से खड़ा होने में दक्षता हासिल की उसी प्रकार अभ्यास के द्वारा संसार में रहते हुए भगवान में मन लगाया जा सकता है अभ्यास किसे कहते हैं पातजलि के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति में मन को बनाए रखने के प्रयत्न को अभ्यास कहते हैं तथा स्थितौ यत्नोभ्यास स्थिर आसन में बैठ मन को एक देश विशेष में निबद्ध कर केवल एक प्रत्यय प्रवाह बनाए रखने का प्रयत्न दूसरे अर्थों में धारणा और ध्यान के द्वारा मन की चंचलता को शांत कर केवल इष्ट का ही चिंतन बनाए रखने का प्रयत्न अभ्यास कहलाता है वस्तुतः अभ्यास अत्यंत व्यापक अर्थ वाला शब्द है चित्तवृत्ति निरोध रूप योग के उद्देश्य से अनुष्ठित यम निमादि बहिरंग अथवा धारणा ध्यान समाधि रूप अंतरंग साधनों आदि सभी का बारम्बार अनुष्ठान अभ्यास कहलाता है भगवान श्री कृष्ण गीता में इसकी विधि बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं यतो यथो निश्चरती मनस्ंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमय तद आत्मनिवशम नये गीता अर्थात अस्थिर और चंचल मन जिस जिस विषय के लिए बाहर जाए उस उस विषय से हटाकर उसे सय्य कर आत्मा में ही स्थापित करे। अभ्यास की शर्तें इस प्रकार के अभ्यास से शुभ आदतें बनती हैं और आदतों का समूह ही चरित्र कहलाता है ये आदतों की गहरी होने पर संस्कारों का रूप धारण कर लेती है जो अचेतन स्वर से ही हमारे जीवन के सन्मार्ग में प्रचालित करने हैं करते हैं चित्तवृत्ति निरोध के प्रयास से जो संस्कार बनते हैं उन्हें निरोध संस्कार कहा जाता है ये संस्कार पुनः चित्तवृत्ति निरोध के प्रयत्न को प्रोत्साहित करते हैं अभ्यास में दृढ़ प्रतिष्ठ होने के लिए पतंजलि तीन शर्तें कहते हैं दीर्घकाल नैरंतर्य और सत्कार दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ ही अभ्यास के द्वारा दृढ़ भूत होने पर उस सत्कार्य और सद्गुण विशेष में जिसका अभ्यास किया है प्रतीक्षित व्यक्ति किसी भी प्रकार उससे चलायमान नहीं होता कथित है कि बारह वर्ष तक सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि का उपरोक्त तीन शर्तों के साथ अनुष्ठान करने पर साधक इन नियम नियम आदि भी प्रतिष्ठित एवं सिद्ध हो जाता है तब वह अनजाने में भी इनके विपरीत कार्य नहीं कर सकता न ही भय प्रलोभन अथवा छल के द्वारा कोई उसे इनसे विचलित कर सकता है दीर्घकाल चितवृत्ति निरोध एक दिन में नहीं होता यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कितना समय लगेगा अतः तो इस कार्य में प्रवृत्त होने वाले साधक को पहले से ही दीर्घ काल वर्षों ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक साधना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए मन का निग्रह तो सागर को कुसागर की सहायता से बुंद बुद बुन्द बुंद करके उलिचने के समान समसाध्य एवं धैर्य का काम है उससे का उद्धैर्यदत उद, उद कुसागरी नैक बिंदुना मनसोनिग्रहस्त भेद परिक्षेदतः मांडुक्यकारिका मांडुक्यकारिका के, के इस प्रसिद्ध श्लोक में अपरिच्छेदतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है इसका अर्थ है कि बिना खेद शोक अथवा निराश निराशा के कार्य किए जाना सागर को बुंद बुंद करके उलीचने के विषय में समुद्र तट पर निवास कर रहे एक टिट्टी पक्षी की रोचक कथा है जिसके अंडे समुद्र के लहरों से बह गए थे क्रुद्ध होकर इस छोटे से पक्षी ने अपनी चो में एक एक बुंद पानी उलीज कर समुद्र को सुखा देने की ठानी उसके इस प्रयास में अन्य सभी पक्षी भी सहायता करने लगे धीरे धीरे बाद पक्षी राज गरुड़ के पास पहुंची वे भी आ पहुंचे और अपने पंखों के एक झटके से आधे सागर को सुखा दिया दूसरी बार पंखों से सागर को साफ करने ही वाले थे कि सागन ने क्षमा मांगी और टिठ्ठी के अंडे लौटा दिए एक बार देवर्षि नारद की मुलाकात दो साधकों से हुई दिन में से एक कठोर तप में लगा था और दूसरा जीवन को सामान्य रीति से आनंद से व्यतीत कर रहा था दोनों ने नारद से यह जानना चाहा कि उन्हें मुक्ति में कितना समय लगेगा पहले साधक को नारद ने कहा कि उसे मुक्ति के लिए पाँच जन्म और लगेंगे इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति को नारद ने एक इमली का पेड़ दिखाकर कहा कि उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्म उसे प्रतीक्षा करनी होगी दूसरे को असंख्य जन्मों तक प्रतीक्षा करने का धैर्य था उसके धैर्य को देखकर भगवान ने उसे उसी क्षण मुक्त कर दिया उपरोक्त दो कथाएं दीर्घकाल तक साधना करने की दृढ़ता संकल्प एवं धैर्य की आवश्यकता प्रदर्शित करती है ऐसी मनहस्थिति होना अपने आप में एक उपलब्धि है मुझे सिद्धि लाभ हुई है या नहीं मैंने कहाँ तक प्रगति की है इत्यादि विचार अहम प्रेरित एवं साधना में बाधक होते हैं